तम प्रधान की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है जब निद्रा में तम में तम का योग और हो जाए एक प्रकृति उसकी तम तमुगुणी है और रात को खूब और तमगुणी पदार्थ खाके सोएगा या तमुगुणी चित्र देखेगा कुछ भी करेगा तमगुणी व्यवहार करेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा इसलिए जिस नशे लोग नशादी करते हैं उनके शरीर बहुत टूटते हैं बहुत उनको दुखता रहता है और बहुत व्याकुलता का अनुभव करते हैं चाहे तामसिक भोजन खाए या तामसिक अन्य पदार्थ को जो नशे आदि के उनका सेवन कर ले या जो और गलत वातावरण वात के अंदर है तो उनका प्रभाव है में गात्राणी मेरे शरीर के सब अंग प्रत्यंग बहुत भारी भारी हो रहे हैं क्लांतम में चित्तम मैं रात भर सोया हूँ फिर भी उसके बाद भी मेरा चित्त अभी थकानतरी नहीं है रात भर कर्ण बदलता रहा नींद आई नहीं अलसम मुशितम इतिष्ठती बिल्कुल अलसाया हुआ सा चुराया चुराया सा कुछ न करने की इच्छा हो रही है ना कुछ सुनने की सुनाने कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है ऐसी स्थिति ये तम में का योग होने पर यह अनुभव उसको जागने के बाद होता है वह उस काल में नहीं होगा सुषुप्ति काल में जागने के बाद व्यक्ति इसको व्यक्त करता है इसलिए कहा प्रत्यय विशेष है आगे चलिए प्रत्यय अनुभवें तदा तथा तो इतनी ही तक अब कह रहे हैं भाष्यकार स अयम इस प्रकार का जो अनुभव है जो व्यक्ति अभी सो के जागा है अर्थात सुसुप्ति से आया है जागा है उसको इस प्रकार का याद होना प्रत्योमर्शा स्मरण होना न होवे कब न होवे असती प्रत्युभव यदि सुसुप्ति काल में अनुभव न हुआ होता तो दिन में ऐसे नहीं बोल सकता था वहाँ संस्कार बने पर वहाँ संस्कार का व्यवहार नहीं हो पाया अब उस संस्कार सब अब यहाँ बोल रहा है कि ऐसे ऐसा अनुभव मैं कर रहा हूँ सत्य प्रधान निद्रा का रज प्रधान निद्रा का तम प्रधान का तीनों का जो अलग अलग करके लक्षण दिया है इस हेतु से कहा प्रत्यय क्यों है तो इस पंक्ति को ध्यान देना स अयम यह जो अनुभव है किसका प्रबुद्ध का जो जागे हुए का प्रत्ययमार उसको विशेष करके याद जो करता है ये न होवे नहीं होना चाहिए कब असत्य प्रत्यय अनुभवे यदि सुसुप्ति काल में उसको अनुभव ना इसका हुआ होता तो यहाँ पर ये बोल नहीं पाता इस प्रकार से तो अनुभव हुआ है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर हो रही है प्रत्यय स्मरण होना आगे कहते हैं तद आश्रिता स्मृतया उस जो सुसुप्ती काल में उसको जो मतलब अनुभव हुए थे उनकी जब स्मृति उसको हो रही है कि मैं तम किस प्रकार सोया दुख से सोया गाढ़्रा में सोया वो स्मृतियाँ और विषय नहीं होंगे यदि उस काल में उसको उनका अनुभव ना होता अब वो याद नहीं कर सकता फिर वो और क्या हुआ था जो अनुभव हुए थे विषय भी उसके सामने नहीं आ पाएंगे तो सुसुप्ति में स्मृति बनती है हमने पढ़ा था वैसे सुसुप्त ज्ञानम सुसुप्ति में ज्ञान होता है तो ये स्मृति बनती है और वहाँ पर विषय भी बनते हैं उसके वाले यदि वो ना होते तो ये अनुभव भी ना होता अब आगे उपसंघा क्या था तस्मात तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा साधो इतर प्रत्यय प्रत्यय निरोधव्य इसलिए तस्मात् प्रत्यय विशेष ये निद्रा भी एक प्रकार का ज्ञान विशेष है पर हम प्रमाण के द्वारा तीन प्रकार के जान लेते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम का है विपर्य में भी ज्ञान होता है और विकल्प में भी होता है तो जो निद्रा स्थिति है ये भी प्रत्यय विशेष उस सुसुप्ति काल में जो उसको विशेष ज्ञान होता है और उसको जागने के बाद बोलता है तो हितो दिया यदि वहाँ अनुभव न किया होता तो इसकी स्मृति नहीं कर सकता और व्यक्त भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसा ऐसा अनुभव हुआ सुसुप्ति वाला अतः ये निद्रा भी प्रत्येये जाननी चाहिए और इसको कहाँ रोकना है समाधि काल में आगे बोलते हैं साथ साथ समाध समाधि काल में जैसे पांच तीन प्रमाणों को रोकना है प्रत्यक्ष को अनुमान को आगम को रोकना है जैसे कि हम ध्यान काल में भी परिवृत्ति को रोकते हैं उसी प्रकार से निद्रा की वृत्ति आधन आए वहाँ पर सुखपूर्वक सोया था दुखपूर्वक सोया था वो भी आधन आए ये भाग भी लिया गया वहाँ पर वो भी ना करे और इतना सावधान रहे कि वैसे निद्रा भी ना ले पाए एक तो निद्रा को याद करना एक बैठती निद्रा जाती है जिनके पास जिनका मन से उतना अभ्यास नहीं होता कार्य करने का बहिर्भुकमुख रहते हैं उनकी आँखें बंद होते ही तंद्रा का प्रभाव शुरू हो जाता है कई लोग आँख बंद करते चिंतन शुरू कर देते हैं दूसरे बोलते आप सो रहे हो क्या और लोग कहते हैं ना आप कहीं जाए आँखें बंद कर सो रहे हैं ये सोचते सो रहे हैं आंखें बंद करके चिंतन भी किया जाए उनको नहीं पता है आंखें मतलब आपको को नहीं दागे लोग ये बोलते हैं आपको तंद्रा आ आगे क्या नहीं तंद्रा नहीं हो तो उसका अंदर कुछ विचार कर रहे हैं तो ये चौथी वृत्ति है प्रमाण को भी ध्यान काल में रोकना है व्यवहार काल में लाभ उठाना है विपर्य को दोनों व्यवहार में ध्यान काल में व्यवहार काल में निरंतर रोक रोक रहना है और विकल्प से व्यवहार लेते हैं व्यवहार काल में उसको भी ध्यान काल में रोकने ही रोकना है चौथे को भी इसलिए तीन बताए हैं शरीर के त्रय उपस्तंभ शरीर से आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति आहार का ठीक से परिधान और निद्रा ठीक से लेना और संयम तीन बातें ठीक हैं तो शरीर में कोई समस्या बड़ी नहीं आती है और बुद्धिमान व्यक्त को पता चल जाता है लक्षणों के आधार पर ये लक्षण आ रहे हैं मुझको भी पता चलता है मैं किसी का आग्र देख के बताओ कि बीमारी के पता चल जाता है कि ये जो चेहरे के अंदर पित्त का लक्षण आ जाएगा आ बीमार होने वाला बीमार पड़ेगा ऐसा पता चल जाता है आकृति विज्ञान से तो सूत्र हो गया अभाव प्रत्यालम्बन आलम्बना अर्थात स्वप्न निद्रा का अभाव यानी सुसुप्ति को या तमुगुण को आश्रय बनाने वाली वृत्ति को निद्रा वृत्ति कहते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि निद्रा को लगातार रोकना पड़ेगा 24 घंटे नहीं रोकना है 6 घंटे सोना है और दिन के कार्यों में अपना अच्छी प्रकार से कार्य करना है फिर व्यक्ति थोड़ा भजन के बाद दोपहर को विश्राम कर ले वो ठीक है निद्रा ना लेना ही अच्छा है क्योंकि निद्रा में फिर जो अधिक खाते हैं निद्रा अधिक आती है कहीं चर्चा किसी व्यक्ति हो रही थी अधिक नींद आने में दो कारण हैं भोजन की मात्रा का बढ़ना एक ठीक है और दूसरा कारण है तमुगुण का बढ़ना कैसे बढ़े तमुगुण को लोगों के संग रह करके साहित्य को पढ़ करके, टीवी सिनेमा देख कर के या जो भी है तम का बढ़ना आयुर्वेद के अन मिलेंगे और दूसरा भोजन की मात्रा का बढ़ना उनको वो सोते हो तो उनको उठने का मन नहीं करता भोजन यदि खाने वालों को या दिमाग को बहुत अधिक जो चिंता तनाव हो गया उसमें आ गया तब मतलब दो भाग आ गए एक तो परिवेश संघ भी उत्ता में लोगों का हो गया और दूसरा जो अधिक चिंता तनावग्रस्त रहते हैं उनको भी बहुत सोने की इच्छा रहती है कई बार भले नींद न आए सोना चाहते हैं तनाव को हटाने के लिए वही कुछ खा के गोली खा के सो जाओ नींद आ जाएगी तब तो तक तनाव कम हो जाएगा तो तनाव बढ़ता है उससे तो गोली खा के सोना रहे बहुत बुरी स्थिति है ऐसा कभी ना गोली खाना पड़े तरह के लिए कई बार डॉक्टर बोलते कोई दर्द आदि पेन केलर खा वो पेन नहीं होता है वो जीवन को किलर करता है जीवन को किल करता है कभी मेरे साथ मैं सच हाथ में कुछ चोट आ गई थी कुछ बहुत दर्द होता है बोले खाल मन का नहीं खानी है सहन कर लेंगे उसको खाने के बाद कितनी हानि होती है बुद्धि में काम नहीं चलता है याद नहीं हो पाता है विचार शक्ति कम हो जाती है पाचन शक्ति बिगड़ जाती है लीवर को हानि होती है तो थोड़ा सहन कर लो अब कष्ट आया है तो कष्ट को क्या मानो ये हमारे ही तो उसका वो परिणाम प्रभाव उसको खुशी खुशी भोग लो कर्मफल है बहुत सारा शारीरिक मानसिक हम जब दोनों प्रकार के दोष करते रहते हैं और उनके हमको परमात्मा दंड देते रहते थे प्रकृति मौल्य की बात है अब मौसम बदला है तो सावधानी है तो बचा हो जाएगा नहीं ध्यान देंगे तो अब लोग खूब मिठाइयाँ खा रहे हैं क्या क्या खा रहे हैं सारा प्रदूषण फैल रहा है रोग को तो आमंत्रण दिया जा रहा है और उतने भी डॉक्टरों को भी खूब काम मिलता कहते सीजन अच्छा। डॉक्टरों का सीजन है ये सब मूर्खता है मूर्खता का इलाज क्या है वे जाने उनको कोई समझाए कभी समझेंगे संसार के लोग प्रे भीड़ को देखते हैं भीड़ था जो कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है वो कोई ऐसी बात बोलता है हाँ उसकी बात ठीक है वैसे कोई हित की बात कहे तो हित में बात हित दिखता नहीं है बहुत कम लोग होते तो हित की बात को हित है समझते हैं बहुत बिगड़ने के बाद तो समझ पाते हैं मजबूरी है उनकी होती क्या कहे जिस समय बुद्धि चलती है अवसर से पहले जाग जाना अवसर से पहले जाग जाना ये देव बनने का मार्ग है और अवसर निकल जाने पर सारे चमकदार हो जाते हैं हाँ ये नहीं खाना चाहिए अब बेचारा खा ही नहीं सकता है और ये नहीं करना चाहिए बहुत अपनी हानि कर चुका है तो यही आठ दृष्टि है ऋषियों की दृष्टि है कि घटना का परिणाम बढ़ा आने से पहले ही दूरदृष्टि से उसको देख करके समझ लेना कि बस अब ये सावधान बिकॉशियस कसन खतरा आगे उसको देख लो तो बचा हो जाएगा नहीं तो फिर गिरना है कष्ट होता है बहुत दुख होता है कितनी हमको औरों की सहायता लेनी पड़ती है अब इतनी बीमार पड़ जाए अब वो बेचारा उठ भी नहीं सकता है उसको पानी दो ये करो एवल तो थोड़ा भी लुट है ऐसी स्थिति हो जाती है तो ऐसा ना आने पाए इस बहुत अधिक सजगता सावधानी और कष्ट उठाने का अभ्यास करना तब करना अभी भूखे रहने थे ना भूखे रहने का अंदर डालनी चाहिए भूखे रहने से बहुत लाभ होते हैं हमारे धातुओं के अंदर साम्य होता है जो विकृति भि होती है एक तो बहुत व्यायाम करते फिर भूखे रहते हैं उससे धातु जलती भी हैं पर कभी शरीर के शोधन के लिए जानबूझ के साथ किया जाता है खाना छोड़ देना पानी पर रहना फल पर रह लेना खाना है और जब ध्यान करना है उससे शरीर के अंदर समतुलन आता है हम जो पढ़ाई करें कि शब्द नहीं पढ़ रहे हैं इस विद्या को ठीक से पढ़ने से शारीरिक लाभ भी होता है और मानसिक लाभ भी होता है चिकित्सा है सत्पर में बोलता है स्वाध्याय करने वाला आत्मचिकित्सक होता है उसके पहले प्रथम उसमें फल बनाए गए बहुत सारे फल गिनाए गए हैं एक लाभ है आत्मचिकित्सक होता है अपना शरीर का मन का चिकित्सक होता है स्वाध्याय करने का लाभ है मैं मैं रहता है मैं के साथ परमात्मा को जोड़ता है तो परमात्मा के साथ उसको विज्ञान मिलता है और भगवान उसको दिखाते हैं कि देखो ये समस्या आने वाली है सावधान हो जाओ समझदार को दिख जाता है और जो नहीं समझता उसको दिखता नहीं फिर डॉक्टर छनी पड़ती है और डॉक्टर तो सारे कसाई होते हैं वो तो फिर एक बार पकड़ने आ गए डॉक्टर के पैठी वाला तो अब वो जो है उसको ऐसी स्थिति बना देगा सब तो चिकित्सा ही होती है कि सप्तमय व्यक्ति उपवास कर ले भूखा रह जाए पानी पिए जब चिंतन करें हॉन कर ले हमारे तो हवन चिकित्सा है कोई कैसा व्यक्ति बीमारी होने के पास तीन दिन हाउन तीन बार हॉन कर ले ढंग से अच्छे से उसका वगैरह सब बुखार रुचि से श्रद्धा से इतना प्रभाव है तो अगली वृत्ति को देखते हैं पांचवी वृत्ति का नाम है स्मृति वृत्ति सूत्र बोलेंगे अनुभूत विषय असंप्रमोश्र स्मृति ही का सूत्र देखते हैं पहले अनुभूत अनुभूत किया हुआ विषय जो हमने अनुभव किया दिन में पांच विषय हमारे सामने आते हैं रूप रस रूप्रसगंधादि स्पर्श है यह अनुभव किए विषय हैं इन विषयों के का असम प्रमोसा शब्द होता है मुझ स्ते चुरा लेना है और प्रमोसा लगा दिया अच्छी प्रकार चुराना है फिर सम लगा दिया दो अवसर समपूर्वक प्रापूर्वक मुझ धातु से कहीं प्रत्यय हो गया अच्छी प्रकार किसी वस्तु को छिपा लेना चूहा क्या करता है छिपा छिपा के रखता रहता है सामान को अपने खाने के लिए बिल में रखता है इसे उसका नाम है मूसा मुस, चुराता है इसकी आदत चुरा चुरा के सामान को छिपाता रहता है कहीं भी छिपाएगा अंदर तो यहां परिस्थिति है असम प्रमोसा सामने ले आना है जो कुछ अनुभव किया हुआ है उसको भोला नामने खड़ा कर लेना यह है अनुभव के विषय को सामने सम्मुख ले आना ये स्मृति का स्वरूप है और वहाँ चुराना था छिपा देना है कोई बाधा ही नहीं है ध्यान काल में तो उसको छिपाना ही पड़ता है उनको स्मृतियों को तो ध्यान लगेगा और यह पंक्ति है अनुभव के विषयों को न भूल पाना यानी बार बार सामने उपस्थित कर लेना ये स्मृति का स्वरूप है और स्मृति बहुत व्यापक है कुछ भी घटना नहीं घट रही मात्र से व्यक्ति एकदम शुक्रोध से भर जाएगा मोह युक्त हो जाएगा लोप सुक्त हो जाएगा क्योंकि स्मरण मात्र से कहां का वाक्य होता है हमने कहीं पढ़ा था उसमें कांग के के अंदर पढ़ा है विश से विषयाणाम मादंतरम अब आप लोगों ने पढ़ा हमने नहीं पढ़ा है ठीक है ना आगे बोलो क्या है नहीं याद होगा सांग दर्शन के अंदर ये चौथे अध्याय में जहाँ पर विवेक का विषय लिया गया है वहाँ ये कोई छठे सूत्र में ऐसा मिलेगा विषस से विषया नाम चा दृश्य ते महाम उपभुंग विश बहुत बड़ा भारी अंतर है सांख्य दशन के भाषा में आया चौथे अध्याय में हमने परीक्षा भी दिल्ली पढ़ दिया अच्छा। उपभुंग जब विष्व को हम मुंह में रखते हैं खाते हैं तो विष्व हमको मारता है और विषय याद करते करती व्यक्ति को वहीं पहुंचा देते हैं अच्छा तो अच्छा बुरा था बुरा तो बुरा हथम दिया जा रहा है व्यक्ति को विशेष मरण करते ही मार देते हैं जिन बुरी बातों का व्यक्ति किया है जाना है भोगा है तो स्मृति बहुत अच्छी भी है सात्विक स्मृति जैसे समाधि का मार्ग बनता है और दूसरी स्मृतियाँ हैं रागद्वेश विरोध है, हुआ हानि हुई ये हुआ वो याद आती रहती जीवन भर याद आती रहती हैं और उनसे फिर नए नए संस्कार बनते हैं एक बार याद कर लिया तो जो पुराना हो गया फिर ताज़ा हो जाएगा फिर दोबारा फिर कर लिया फिर ताज़ा हो जाएगा तो ऐसे संस्कारों को याद न करना सपने काले बहुत सारे याद आ जाते हैं जो कि पहले नहीं कितने पुरानी याद आ जाते हैं कोई दिन में चेष्टा प्रक्रिया नहीं फिर भी, भी, भी सपन में याद आ जाते हैं तम के योग से अंदर बैठे बीज उनका विद्यमान है दग्दबीज होने के बाद धोना नहीं है जब तक बीज है तब तक वो कभी भी किसी घटना विशेष से कोई योजना नहीं बनाई कोई सोचा भी नहीं एकदम से 20 साल पुरानी घटना आ जाएगी अच्छी बुरी इससे व्यक्ति को व्यवहार काल में बहुत अधिक सावधान सजग रहना चाहिए अन्यथा वो इन संस्कारों के जो दुष्प्रभाव से बच नहीं सकता है तो याद रहेगा इसका स्वरूप, असंप्रमोसा क्या है मुस अच्छा। हो गया मुस से मोसा घई प्रत्यय हो गया उसमें उपसर्ग लगा दिया पहले प्रमोसा प्रकर्षण मोसा प्रमोसा तो अच्छी प्रकार चुराना हो गया सब और लगा दिया और अच्छी प्रकार उसको भुला देना और तो अलगा दिया उसको बाहर बार याद कर लेना ये हो गया तो ध्यान काल में तो भुलाना होता है ध्यान काल में समाधि काल में सबको भुला दिया जाता है तो तब तो समाधि लगती है याद करता है समाधि नहीं लगेगी ध्यान नहीं लगेगा मोसागर तो चुराना और अच्छी प्रकार चुराना सम लगा और अच्छी प्रकार चुराना अब अब निषेध कर दिया अब मतलब सत्य का सत्य हो गया तो सम प्रमोसा चुरा लेना अर्थात छिपा देना जो छिपा हो दिखाई नहीं पड़ेगा अकेते सामने ले आना सामने आ गया तो दिखाई पड़ेगा स्मृति आई कि स्मृति में यही होता है मन में बैठे संस्कारों को उभार लेते हैं कह से पढ़ते हैं प्रत्येक और प्रत्यों समर्थित विषय से ग्राह्य प्रत्येक नहीं बरेंगे अब प्रश्न उठा रहे हैं कि जब व्यक्ति याद करता है किसी को तो किसको चित्त याद करता है जो हमने पुष्प देखा था कोई मिष्ठान खाया था उस ज्ञान को याद करता है मीठा लगा था या वस्तु को याद करता है जान तो तो मीठी देखती थी मिठाई और फिर बाद में कष्ट भी हुआ था तो जान भी याद आता है मिठास याद आता है जान में आता है उसका आकार भी याद आता है ऐसे पीले उसमें पीला कलर था सफ़ेद कलर था जो उसमें जो लगा हुआ था तो वस्तु भी याद आती है और उसका जान भी याद आता दोनों आते नहीं आते हैं ये कहना चाहते हैं किम प्रत्यम स्मरणी क्या वो जान को याद करता है या विषय को याद करता है अब देखो ब्याजी लोग कितने बड़े वैज्ञानिक थे चित्र चित्त की विषय में कितना गहरा में जाके चर्चा कर रहे हैं हम सीधा याद करते हैं किसको याद किया बेटे को याद कर लिया भाई को याद कर लिया बहन को याद कर लिया इतने याद किया उसमें क्या याद करते हैं प्रश्न ये है उस जान को याद करते हैं उसके चेहरे को याद करते हैं उस याद करते हैं क्या याद करते हैं ये प्रश्न है उत्तर दिया आगे चल करके दोनों को करता अर्थात ग्राही उपरक्त प्रत्यय ग्रह्य हो गया जो वस्तु है पदार्थ रूप रंग वाली उससे ऊपर उपरक्ता ज्ञान फिर आगे बताया जा रहा है ग्राह्य ग्रहण उभयाकारम वहाँ दोनों प्रकार का हो गया ग्राह्य तो वस्तु हो गई और उसका जो हमको ज्ञान होता है बुद्धियात्मक वह ग्रहण वाला हो गया तो वस्तु स्वरूपात्मक और ज्ञान स्वरूपात्मक उभयाकार दोनों के स्वरूप को निर्भाषह प्रकाशित करने वाला तथा जातीय कम उस प्रकार का संस्कारम आरम्भते उस प्रकार के संस्कार को आरभते आरम्भ किया जाता है प्रारंभ किया जाता है यानी हमें कोई चीज़ याद आई तो कब याद आई पहले क्या होगा संस्कार होगा संस्कार कोई उभारने का कारण बन सकता है किसी ने मिठाई की चर्चा शुरू कर दी ठीक है ना अब हा याद आ जाएगा किसने लड़ाई की चर्चा की लड़ाई याद आ जाएगी किसी कोई मूवी की चर्चा की तो उसका याद आ जाएगा कोई आलंबन हो सकता है अच्छा आलम्बन नहीं भी है चुपचाप बैठे हुए हैं तो अंदर का आलम हम उठा सकते हैं सब तो आएगा रस आएगा वहीं कारण बन जाएंगे रस के कान से अलग प्रवृत्ति तम से अलग प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी तो बाहर की वो कुछ भी नहीं अंदर बैठे बैठे होते अंदर से अपने अंदर कहते हैं वो पद्रो पैदा करता है पद्रोह कर लेता है तमस तो उभरेगा तो उसकी वृत्ति अलग प्रकार की स्मृति पैदा होगी ये उसका स्मृति का विज्ञान बता जा रहे बता रहे हैं ये कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार का विज्ञान तो ग्राह्य ग्रहण दोनों प्रकार के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला उस प्रकार की संस्कार की पहली स्मृति होती है स्मृति से पहले पहले संस्कार होता है वो संस्कार जागते ही स्मृति पैदा हो जाएगी आगे संस्कार है ससंस्कार है स्व्यंजक ग्राह्य ग्रहण उद्यान का पंक्ति को लेकर देते हैं स्व व्यंजक अंजन अपने विषय को उद्बोधन कराने वाला हेतु जैसे माचिस है पेट्रोल है माचिस को जलाते लगाए तो वो अग्नि भड़क जाएगी तो अंजक और व्यंजक ठीक है ना? एक उभारने वाला एक उभरने वाला तो स्व व्यंजक स्व व्यंजक अंजन तदा कारण जैसा उसके सामने स्मृत्यु को जगाने का कोई आलम्बन आएगा तद ही जो वस्तु है ग्राही वस्तु है और उसका जो ग्रहणात्मक ज्ञान होता है दोनों के स्वरूप वाली स्मृति को जनहित उत्पन्न कर देता है कौन संस्कार करता है आगे ससंस्कार अब कैसा संस्कार है खाने का है पीने का देखने का है सुनने का है या अपनी प्रसन्न जो भी लगा लो संस्कार के आधार पर स्मृति का स्वरूप बनता है ये संस्कार दबा हुआ तो स्मृति दबी रहेगी सामान्यतः तो ज्ञान बना रहता है जिस संस्कार को भरा जाएगा वैसी स्मृति जाग जाएगी और प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी तो स्मृति का स्वरूप ये बन गया कि वहाँ दोनों होते हैं ज्ञान भी होता है और वस्तु की आकृति प्रकार भी होता है दोनों को मिलाकर के संस्कार उसको उत्पन्न कर देता है आगे तत्र पूर्व बुद्धि ग्राह्यकार पूर्वा, पूर्वा तो उस विषय में ग्रहण कार्य व पूरा बुद्धि जो हमारा ज्ञान होता है वो वस्तु ज्ञानात्मक क्योंकि तो ग्रहण नाम है इंद्रों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है हमने रूप को देखा था कोई फल भी देखा मान लो तो इंद्र के द्वारा देखा उसका ज्ञान इंद्र के माध्यम से हुआ है और स्मृति क्या हो गई है उस वस्तु का आकार प्रकार हमारे मन में संचित हो गया है वह है वस्तु का आकार ग्राही का आकार पूर्वक स्मृति होती है, है समझना स्मृति तो वस्तु के आकार को लिए रहती मुख्य रूप से और ज्ञान क्या होता है इंद्रों के द्वारा जान का ग्रहण होता है पुष्प को देखा तो पुष्प का जान आंख के द्वारा हुआ है ये ग्रहणाकार बुद्धि होगी ज्ञान और स्मृति उस वस्तु की मुख्य रहती है पर दोनों भाग मिले जुले रहते हैं याद करते हैं मिलजुल के जान आता है तो ग्रहण ग्रहण आकार पूर्व बुद्धि और ग्रह आकार पूर्व स्मृति स्मृति का स्वरूप वस्तु के रूप वाला होता है वस्तु वाला और ज्ञान ग्रहणाकार होता है साथ भावित भावित वो दो प्रकार की स्मृति होती है भावित और अभावित होती है तो भावित हो गई कल्पित और अभावित हो गई वास्तविक होती उसको आगे बताते हैं कैसे होती है स्वप्नेत समय स्वप्न में जमको दिखाई पड़ता है स्मृति आती है वह काल्पनिक होती है भावित होती है वहाँ पर खाते पीते हैं परंतु भूख मिटती नहीं है वहाँ पर गर्दन कट गई मरते नहीं हैं वहाँ बिज खा लिया तो मरते नहीं हैं सांप ने काट लिया तो मरते नहीं हैं तो सपने स्मृति क्या होती है काल्पनिक होती है कल्पना देख रहे हैं और गर्दन कट गई हमारी तो वहाँ तो लगता है कि पीड़ा हो रही अनुभूति भी होती है कट रही है जागरणिक बद में कहाँ कटी कुछ भी नहीं कटी कैसे विचित्र ज्ञान मन का है और जागृत समय में तो अभावित ये वास्तविक होती है खाते हैं तो भूख मिटती है व्यवहार करते हैं जानते हैं जितना व्यवहार होता है हमारा जागृत वाला वो तो वास्तविक होता है सपने का काल्पनिक होता है तो सपने वाला भी कई बार व्यवहार के अंदर प्रभाव डालता है जो सपने में हमने के लिया हो और घटना विशेष पर उसका प्रभाव हमारे व्यवहार काल के अंदर भी आता है और आगे सर्वास सर्वास्थ सहायता चरिता नीत प्रमाण विपरीयलद्रा नाम